द्र कर्णे स्तुनिया देवा भद्र पश्येक्षेस्तुतु अथर्वेदी के कारिका अद्वैत प्रकरण के तृतीय मंत्र कारिका को विचार आरंभ हुआ है प्रथम कारिका में उपास्य उपासक भाव में जो बैठा हुआ है उसकी निंदा की उपासना धर्मो कार्य भ्रमणि करते उत्पत्तिर अजम सर्वम सेनाश कृपा ऐसा कहा था मैंने उत्पत्ति के पहले तो अजन्मा मानता है मैं भी अजन्मा ही था सारा संसार अजन्मा था किंतु उत्पत्ति के बाद जन्म हो गया माने काल काल्पनिक जन्म नहीं, वास्तविक जन्म अजन्मा भी वास्तविक था यह जन्म भी वास्तविक है और उस परमात्मा की उपासना करके फिर अजन्मा है यह बात औपाधिक कल्पना तो है उत्पत्ति प्रलय कल्पना है औपाधिक वास्तविक मानता है उसका इसलिए उसको कृपण कहा दीनहीन कहा दूसरे में कहा उस ब्रह्म के मैं अजाति जो अक्रिमण होगा जिस कारण से उस प्रतिज्ञा की अतो बक्षा में अकारपण्यम अजाति समा न जायते किंच हर प्रकार से सब उत्पन्न होने पर कुछ भी नहीं हुआ मैं ऐसे तत्व बताऊंगा समन्तः जायमान अभी किंचित यथा न, न जायते कुछ भी नहीं होता अकारपण्य भाव में वो बताऊंगा विवरतवाद से यहां बदला रहा है वो परिणाम बाद मान, मान कर के उपासना कर रहा था उपासना करने वाला परिणाम बाद मान रहा था उत्पत्ति से पहले में आजा और ब्रह्म बिगड़ गया मैं बन गया अलग हो गया हूं आगे जाके मिलना है ऐसी भावना किंतु विवरतवाद के द्वारा उत्तर देना चाहते हैं सब कुछ होता हुआ अभी कुछ भी नहीं हुआ ऐसा में बताऊंगा वो ब्रह्म ही है उत्पत्ति के पहले एक ही ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म है अभी काल में भी अद्वैत ब्रह्म ही है और प्रलय काल में भी अद्वैत ब्रह्म ही है ऐसा बताऊंगा राज्य सर पर दृष्टांत है ऐसा बताएंगे यहां पर दृष्टान्त देंगे घटाकाश और घट ऐसा दृष्टान्त होगा महाकाश और घटाकाश में कोई भेद नहीं कर सकता वो महाकाश का वो परिणाम नहीं है घटाकाश वो तो उपाधि के कारण से दिख रहा वो विपरत दिख रहा है वास्तव में आकाश है उसी प्रकार ये जीव है उपासना करने वाला मान के बैठा हुआ ब्रह्मई है ऐसा सिद्ध करना है याकार प्रण है इसके बाद तृतीय कारिका के ये प्रतिज्ञा की थी प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्म शब्द में परमात्मा प्रकृता सिक अपेक्षा महा प्रकृता प्रतिज्ञा वाक्य द्वितीय कार्य उसमें ब्रह्म शब्द आया माने वो अकारपण्य माने समतामगतम ब्रह्म ऐसा कहा है वो ब्रह्म शब्द से परमात्मा गृहित है मान अकार्य शब्द वो ब्रह्म शब्द के लिए बाचक बना हुआ है परमात्मा प्रकरण है के सको उसका स्वरूप कैसा है परमात्मा अकारपण्य तो ब्रह्म कैसा होता है इसके अपेक्षा में उत्तर देते हैं कहा था नौ नंबर तो टिप्पणी है ना ब्रह्म शब्द नीति ब्रह्म शब्दे अने ब्रह्म शब्द कारिगा में नहीं है ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है जिससे अकारबण्य शब्द के द्वारा ब्रह्म शब्द है ब्रह्म शब्द कहा जाता है जिसे अकारबण्य शब्द से कहा है ब्रह्म को कहा है इसलिए का कार्य का में कहा आत्मा आत्मा हाकाश जीव घटाका शैपिता घटाधिपत वेदांत वेदांत जा तो ये तक निर्देश ऐसा है कि उत्पत्ति में इतना ही दृष्टांत काफी है घटाकाश और घट और आत्मा आकाश के समान है घटका घटाकाश बनने के पूर्व अवस्था में एक ही आकाश है एक ही आकाश है और कुछ भी नहीं है किंतु घट रूपी उपाधि बनने के लिए भी आकाश कारण है मित्ती तो कारण है किंतु आकाश भी कारण है अवकाश देने वाला न हो तो घट कहां बनेगा खाली पना ना हो तो घट कहां बनेगा आकाश भी कारण होता है ठीक इसी प्रकार शरीर बनने के लिए परमात्मा भी कारण है यानी इसका उपादान कारण में तो माया है मृतिका दिख रहा है शरीर बनने के लिए पंचभूत दिख रहा है माया है किंतु परमात्मा भी कारण है दोनों के लिए कारण है शरीर आदि के लिए भी कारण है जीवत्व के लिए भी कारण है निमित्त बना परमात्मा आत्मा ही आत्मा ही मान अस्मात्त आत्मा कैसा आकाश के समान है निर्व है विभु है निर्वचन है इत्यादि ऐसा आत्मा है वहा जीवर घटाकाश ही रिवो तिता जैसे घटाकाश उत्पन्न हुआ लोग व्यवहार होता है कुछ प्रकार जीव रूप से परमात्मा उत्पन्न हो गया ऐसा व्यवहार होता है रज्जू में सर्प उत्पन्न होना जैसा होता ही नहीं जीव होना ही नहीं परमात्मा ही है और अगर ये परमात्मा से भिन्न हो कितने भी साधना करे इसको परमात्मा बनाना संभव नहीं है काल्पनिक तो हट जाता है अज्ञान जनित होगा तो हटेगा किंतु तो वास्तविक हो जीवत तो यदि वास्तविक हो वो परमात्मा हो ही नहीं पाएगा रज्जु में सर्प वास्तव में एक सर्प आकर के छिपड़ के बैठ गया हो उसको क्या रज्जु के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा नहीं होता जो अज्ञानजन्य पदार्थ होता है उसकी निवृत्ति होती है ज्ञान से यहां भी तत्वशी आदि वाक्य सुनने के बाद अहम ब्रह्मा वृत्ति बनती है अहम करके कौन बोलता है पहले मैं जीव हूं कहने वाला अब वो अहम करके वही तो बोलेगा अगर जीव भिन्न हो तो अहम भिन्न है अब्रह्म भिन्न है वो अश्वी क्रिया कैसे लगे संभव नहीं वही है केवल बुद्धि भिन्न तो रखी है आत्मा ही आकाशवत आत्मा आकाश के समान है व्यापक है अपरिचित अपरिचिन्न है नित्य है और जीवै घटाकाशित कथित ब्रह्मवे ने इसको कहा जीव रूप से उत्पन्न हुआ ऐसा कहा करते हैं अज्ञान दशा में जीव रूप से आत्मा पैदा हो गया ऐसा बोलते हैं। कैसे जैसे घट बनता है आरोप करते हैं घट की उत्पत्ति घटाकाश की उत्पत्ति कही गई मान्य जाता लोग या घटाकाश जो बोला जाता है आकाश उसके उत्पत्ति के पर घट उत्पत्ति के पहले विद्वान है वहां आकाश की उत्पत्ति होने नहीं है वहां किन्तु उत्पन्न होते है उपाधि उसके आरोप क्रिया उत्पत्ति क्रिया का आरोप उस आकाश में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार यहां उत्पन्न होता है शरीर माया का कार्य परिणाम यह जिसमें परमात्मा भी साथ है हु? परमात्मा के सहारे के बिना माया कुछ नहीं सकती है तो माया का परिणाम शरीर जब उत्पन्न होता है पंचभूत का थैला उत्पन्न होता है तो आत्मा उत्पन्न हो गया मैं उत्पन्न हो गया हूं ऐसा मानता आत्मा एक घटाकाश है घटाकाश के समान समझना ये उत्पत्ति के लिए घटाकाश वास्तव में उत्पन्न होता नहीं है उपाधि की क्रिया डाली जाती वहां ठीक इसी प्रकार शरीर उत्पन्न होगा आत्मा को उत्पन्न माना जा उदित यह है ऐसा प्रतित, वास्तव में उत्पन्न नहीं होता उत्पन्न होने वाली उपाधि है नष्ट होने वाली उपाधि है होता है कि आत्मा उत्पन्न हो गया आत्मा विनाश हो गया मान्यता आ जाती है क्योंकि उपाधि की जो धर्म होगा वो उपहित में आरोप हो जाता है या आरोपित है इसलिए उसको हटाने पर उपाधि को हटाने पर अहम ब्रह्मास्म बोलने का अधिकार इसको प्राप्त हो जाता है जे वास्तव में परिणाम हुआ हो तो कभी ब्रह्म नहीं बन सकता दूध से जब परिणाम होकर के दही बन चुका है वो किसी भी हालत में दूध नहीं बन सकता विवर्त है कटाकाश के समान कहा गया है इस रूप से उदित हो गया उदिता मैंने कथित बद धातु से निष्ठा करेंगे तो उदित बनता है बचीसों की जागरण किति से संप्रसारण हो जाता है और घटादि बच्चा संघात संघात रूप से भी आत्मा ही पहला हुआ है घट के समान जैसे घट बनने के लिए मृत्यु का उपादान कारण है किन्तु तो आकाश भी तो कारण है ना जिस जिससे घटाकाश बनता है वो भी कारण आकाश कारण अवकाश देने वाला ना हो तो घट कहाँ बनेगा आकाश भी कारण होता है घट के लिए ठीक है प्रकार यहाँ ये यह जो जीवक्तों के लिए तो आत्मा कारण ही है निमित्त है किन्तु शरीर आदि के लिए भी आत्मा निमित्त है मान माया जब आत्मा में आश्रित तो होने पर ही तो शरीर आदि बना पाए बने नहीं तो नहीं बन सकती उसके लिए निमित्त है घटादि आदि बच्चा संघात जैसे संघात रूप से भी आत्मा ही पैदा हुआ है ऐसे मान्यरा हो रही है पैदा नहीं होता किस के समान जैसे घटा है शरीर आदि के लिए घटा आदि और जीव के लिए घटाकाश का दृष्टान्त दो दृष्टांत है और दो घटाना है जीव जीव में इस आत्मा में और शरीर में और अगर ये जीव को परमात्मा रूप में देखना हो तो उपाधि को हटाओ बस शरीर आदि अलग करो उस काल में ये जीवत तो नहीं दिखने वाला है उपाधि के धर्म दिख रहा है अज्ञान दशा में दिख रहा है ये बोलना चाहते है जातो एतन निदर्शन कहा उत्पत्ति में जाति वाले जन्म उस आत्मा के जन्म में यही दृष्टांत दृष्टांत है और घट दृष्टान जा दृष्टान तो जाता है आत्मा का ना उत्पन, उत्पन है, न घटी उत्पन्न होता है घटगा ही विनाश होता है घटाकाश न उत्पन्न होता है नीत इसी प्रकार जिसको जीवत्व मानकर उत्पत्ति विनाश मानते हैं या शरीर के उत्पत्ति होने पर उत्पत्ति माना जा रहा है और शरीर के नाश होने पर नाश माना जा रहा है वास्तव में उसकी उत्पत्ति विनाश नहीं है क्योंकि इसी प्रकरण के अंतिम में अंतिम कार्य में कहेंगे जीवा न कश्चित जाएते जीव संभव नाश्य विद्यते ये तत्त सत्यम यत्र किंचित न जाएते इसी प्रकरण के अंतिम कार्य है सत्य बता दें बात यह है कश्चित जीव कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता जीव उत्पन्न नहीं हो सकता संभवो नाश भी देते संभव उत्पत्ति संभव अस्मती थी संभव उत्पत्ति क्रिया को संभव कहते हैं संभवो नाश्य भी देते इस जीव की उत्पत्ति संभव ही नहीं है है नहीं लोग ऐसे आरोप कर रहे हैं उत्पन्न होता है मरता है एत तद उत्तम सत्यम ए तत्त वही यह सत्य है ये किंचित न जायते जो कुछ भी कुछ भी नहीं उत्पन्न होता है जी भी उत्पन्न नहीं होता जगत भी उत्पन्न नहीं होता सिद्ध करने के कुछ भी हुआ ही नहीं आजादात है कुछ होता ही नहीं सारी भ्रांति है ये जैसे स्वप्न में कुछ भी ना होता हुआ भी सब कुछ हो जाता है भ्रांति है ऐसा ये तृतीय प्रकरण ऐसा है तो इसी प्रकरण के अंतिम कार्य का ऐसा बताने वाले हैं न कश्चित जाए थे जीव संभव नाश्य विद्य ऐसा बोलेंगे इसकी उत्पत्ति संभव ही नहीं है उत्पत्ति संभव नहीं, नहीं इसकी हो ही नहीं सकता इत्यादि कहें अच्छा ठीक है देखे जीव भेद प्रतीति स्तर ही कथम जब उत्पन्न ही नहीं हुआ है जसंका है आत्मा ही आकाशवत जीव घटाकाश है घटाकाश के समान कहा है जीव को तो फिर जीव भेद यदि आत्मा ही है जीव फिर भिन्न तो कैसे दिख रहा है या अल्पत्व तो आदि धर्म दिख रहा है वहां महत्वादि तो धर्म दिख रहा है? ये कैसे जीव भेद प्रतिदि तरी कथम अगर आत्मा ही है तो एक ही आत्मा आत्मा जीव भेद परस्पर भेद है परमात्मा से भिन्न मान बैठे है सब जीव को कोई भी किसी को भी बोलो कितने दिन वेदांत सुना आज भी कहें तुम परमात्मा का कर... नहीं मारा नहीं तो बस यही बोले नहीं तो छोटा सा मैं दास का दास हूं मैं परमात्मा नहीं हो सकता ये शब्द बोलते हैं तो जीव भेद के ये ज्ञान क्यों होता है अगर जीव आत्मा ही है परमात्मा ही है तो प्रतीति कैसे हो रही इसमें ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहा जीव घटाकाश है आत्मा ही आकाशवत ऐसे बोला आत्मा जो है ना आकाश के समान है विभु है व्यापक है उसकी उत्पत्ति होना विनाश होना संभव नहीं आकाश की निर्भय पदार्थ है ठीक इसी प्रकार आत्मा है फिर जीव की भेद कैसे दिखाई पड़ा जीव रूप से दिखाई पड़ता है जैसे ऋतु सर्व रूप से दिखाई पड़ती है इसी प्रकार जीव रूप से दिखाई पड़ता है जीव जैसे घटाकाश आकाश से भिन्न जैसा लगता है घटाकाश आकाश से भिन्न कभी का तीनों काल में हो नहीं सकता वो तो एक ही आकाश है वो उसको घट बनने के पहले कितने आकाश थे वहां एक ही था अगर घट को फोड़ देंगे तो कितना लग रहेगा कहा गया घट एक ही आ भगवान जन्मअस्थित वर्तमान अभी नहीं था ये कहा ठीक है। यथा आकाशो विभुत्वादि धर्म जैसे आकाश जो होता है विभुत्वादि धर्म वाला है व्यापकता है जो होगा उसमें क्रिया होने सकती है न उत्पत्ति क्रिया है ना नाश क्रिया है परिचन्न वस्तु में उत्पत्ति नाश क्रिया आदि में होते है होगा व्यापक है उत्पन्न होने के लिए अवकाश ही नहीं है उसको यथा आकाशो विभुत्वादि धर्म विभूतवादि धर्मों में बहुगुरी समास कर देना विभूतवादि धर्म जिसका है किसका अवकाश का विभुत्वादी धर्म वाला है यह अर्थ होगा स्वगत तात्विक भेदवान न भवती स्वगत भेद जो घटाकाश बोला जाता है आकाश का ही भेद माना जाता है ना स्वगत भेद माना जाएगा वो घटाकाश भिन्न है आकाश भिन्न है जब बोलते हैं स्वगत भेद स्वगत भेद, भेद माना जाता है वो भेद होना संभव नहीं है तात्विक नहीं होता काल्पनिक भेद तो मान्यता है घटाकाश और आकाश करके दो आकाश काल्पनिक भेद है अज्ञानकालीन भेद वास्तविक तात्विक भेद होना संभव नहीं आकाश में स्वगत भेद हो सकता ये कह रहे हैं यथा आकाश हो विभुतवादी धर्म विभुत् धर्म वाला आकाश है स्वगत तात्विक भेदवान न बहुत स्वगत सजातीय तात्विक भेद हो नहीं सकता उसमें मान उसके कोई अवयव भी नहीं है और जो घटा आकाश को महाकाश का अवयव भी नहीं कह सकते और महाकाश से भिन्न एक आकाश है ऐसा भी नहीं कह सकते सजातीय भेद भी नहीं हो सकता इसी प्रकार तथा परमात्मा विशेषा तथा हमारे उस आकाश से कोई विशेष नहीं परमात्मा में है, है। परमात्मा का से दूसरा सजाती कोई दूसरा निकल नहीं सकता जीव होकर के आ नहीं सकता वास्तविक वेद हो नहीं सकता अज्ञान अवस्था में तो वेद दिखाई दे रहा है अज्ञान काल में रजू को सर्व मानते है किन्तु ये जीव भिन्न हो नहीं सकता सजातीय वेद स्वगत वेद सजातीय वेद होना संभव नहीं है विशेषा भाव टिप्पणी विभुतवादि भी आकाश है ना अविल, अविलक्षण आत्मा जो है ना विभुत्वादी धर्म को लेकर के आकाश से विलक्षण नहीं है समान है जैसे आकाश का सजातीय सौगत भेद हो नहीं सकता आकाश के टुकड़ा सावय तो नहीं है तो एक टुकड़ा जीव है ना बनता नहीं है और नहीं वह आकाश अलग है या आकाश अलग जैसे दो गाय है हमारे सामने सजातीय भेद है उसमें यम अयम न इम इम न ऐसी बुद्धि होगी ना दो गाय सामने है वो किंतु ऐसा भी दो आकाश होता है ना, दो आत्मा होता है, दो आत्मा है घटाकाश और महाकाश दो है ही नहीं वो वास्तविक दो हो नहीं सकते ऐसे आत्मा की स्थिति यथा से महाकाशो घटाकाश कारण प्रतीयते उत्पत्ते नहीं प्रतीयते जैसे महाकाश घटाकाश के आकार से प्रतीतित होती है जब घट बन जाता है तो घटाकाश पैदा हो गया ऐसा लोग की मान्यता हो जाती है वहां आकाश पैदा नहीं हुआ उपाधि पैदा हो गई क्रिया उपाधि की है लगाते उपहित में घटाकाश उत्पन्न हो गया ऐसी बुद्धि बनती है प्रतियते कहा उत्पद्यते नहीं बोला उत्पन्न होता है नहीं कहा ऐसी होती यथाच महाकाशो घटाकाश आकार प्रतीयत है जिस प्रकार महाकाश जो होता है घटाकाश के आकृति से आकार से प्रतीत होता है कि यह आकाश घटाकाश इसे प्रतीत होता है उसी प्रकार तथा उसी प्रकार जो परमात्मा है आत्मा है जो आकाशवत है आत्मा ही आकाशवत जीव घटाकाश है या, जो आत्मा है वो परमात्मा तथा परमात्मा नानाविध जीवाकरेण प्रति गोचर चौरासी लाख में भिन्न भिन्न जीवरो से प्रती का विषय बना हुआ आत्मा क्यों चौरासी लाख योनिया जो उपाधि बन गई जब तो वहां आत्मा दिखने लग गया सबने ऐसा लग रहा है लोगों को माने वो परमात्मा से अलग आई है ये बुद्धि हो जाती है जैसे घटाकाश को महाकाश से अलग है ऐसी बुद्धि हो जाती है और घट के कारण से वैसे शरीरों के कारण से परमात्मा से भिन्न दिख रहा है जी वास्तव भिन्न नहीं है। अगर उसको ऐक्य करने की इच्छा हो घट को और घट आकाश को महाकाश को तो क्या करेंगे आप घट को फोड़ दो अब दो वह संभव नहीं है वो उत्पत्ति क्रिया अथवा विनाश क्रिया उत्पन्न भी घट हुआ था विनाश भी घट का होना है आकाश का नहीं होना है ठीक इसी प्रकार यहां शरीरादि आदि चौरासी होनी है जो शरीरादि आदि उत्पत्ति उत्पत्तिक्रिया और विनाश क्रिया इनमें है आत्मा में नहीं जीवात्मा में नहीं है वो तो शरीर के क्रिया को यहाँ आरोप करके उत्पन्न हो गया मानते हैं नाश हो गया मानते हैं ऐसा नहीं है नानावि जीवा का नाना प्रकार के जीव चौराशला की होनी है पर एक एक होने में असंख्या है शंका है कथम संघाता नस्मात्म उत्पत्ति चलो जीव तो परमात्मा से उत्पन्न हो गया दृष्टांत आपने दे दिया जैसे महाकाश से घटाकाश महा की उत्पत्ति मानी जाती है प्रतीति होती है तो? शरीर की उत्पत्ति कैसे होगा परमात्मा से तो पंचभूत का है का कार्य परमात्मा से कैसे होगा घटाधि वात जा भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है घटादि के समान ऐसा कहा परमात्मा से कैसे होगा कैसे उत्पन्न है प्रथम संघात माना शरीर आना शरीर इंद्रियों का समुदाय है इसका परस्मात मान पर। परमात्मा से उत्पत्ति कथम उत्पत्ति कैसे चलो तो जीव की उत्पत्ति तो मान लिया महाकाश से जैसे घटाकाश उत्पत्ति मानते मान्यता होती है किंतु ये शरीर आदि की उत्पत्ति परमात्मा से कैसे ये शंका है उत्तर दिया घटाधि वाटे जातो तो यत्न घटादि के समान घट के लिए आकाश कारण है अगर अवकाश न हो घट बनाने की जगह न हो खाली न हो घटका बनेगा घट के लिए मिट्टी तो कारण है उपादान कारण मिट्टी है किंतु निमित्त कारण आकाश है और खाली पना न हो घट कहा बनेगा ये दीवार के भीतर घट बन सकता है अवकाश दे करता है इसी प्रकार शरीर बनना है माया का परिणाम है ये माया उपादान कारण माया है और विवर्त उपादान आत्मा है परिणाम ही उपादान माया है इसका आत्मा के सानिध्य पाए बिना शरीर रोना नहीं माया काम नहीं कर सकती माया अध्यक्ष अगर चेतन के सानिध्य प्राप्त न हो प्रकृति काम नहीं कर सकती है जो मृत शरीर होगा का कुछ काम करेगा क्यों चेतन के सानिध्य नहीं है अब चलना हिलना बंद हो गया उसका जैसा उठाओ जैसा चले जाओ चेतन की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है एक दृष्टान्त तो घटादि बच्चा संघात ही बोला घटादि के समान जैसे घटादि बनते हैं ना आकाश से आकाशवाणि वित्त कारण है ठीक इसी प्रकार ये जो संघात जितने भी शरीर आदि है इनसे भी इनसे इस रूप से भी वह आत्मा ही दिखाई पड़ता है जातो ये तम उस आत्मा की उत्पत्ति में ये दो दृष्टांत है मान शरीर उत्पन्न होते हैं और आत्मा में आरोप लगाया जाता है आत्मा या अवच्छेदक के माध्यम से बोला जा रहा है मान्ड की गायिका में प्रतिबिंबवाद नहीं है आभाषवाद नहीं है वेदांत में कभी आभाषवाद चलता है चिदाभा चिदाभास बोलते हैं कभी बिंब प्रतिबिंबवाद चलता है कि जीव को परमात्मा का प्रतिबिंब मानते हैं कहीं कहीं किंतु यहां पर अवच्छेदक है वो आकाश घट के घेरे में पड़ने से घटाकाश नाम पड़ा है वही आकाश है जो पहले वाला है कभी तो लग तत्वसी तभी तो घटेगा अगर ये वास्तव में भिन्न हो तो तत्वशी बार सुने एक होना में भिन्न को भिन्न कैसे बनाया जाएगा अवच्छेद है यार उसके सहारा लिया हुआ है ठीक है। आथा मृद सकाशात घटा दे जाएं तथा परमात्मा पृथ्वी अधिकार है पृथ्वी आदि संघाता कारण क्या है जैसे मिट्टी से घटादि उत्पन्न होते हैं किन्तु तो आकाश भी निमित्त है परमात्मा भी निमित्त दिखाएंगे आगे जैसे उपादान कारण मिट्टी है घट का मिट्टी से घटादि उत्पन्न होते हैं तथा उसी प्रकार परमात्मा ही बहुत परमात्मा ही पृथ्वी आदि रूप से उत्पन्न होता है ये जो शरीर आदि रूप से उत्पन्न होने वाला परमात्मा ही है विवर्त है हाई परमात्मा हम शरीर देख रहे हैं इत्यादा यदा आत्मनो जीवादीना तत्पत्तवन एक देखो जब आत्मा से आत्मन ये ष्टी पंचमत है आत्मा से जीवादीना उत्पत्तिर जीवादि उत्पत्ति शरीरादी जीवा उत्पत्ति, उत्पत्ति। दोनों आत्मा से मानना है कल्पित तो होंगे तभी तो विवर्त होंगे तभी तो इनका अभाव होगा जीवादि को उत्पत्ति यदि इष्ट है तब तश्या उत्पत्तौ उस उत्पत्ति में तश्याम उत्पत्तौ उस उत्पत्ति में दृष्टांत वजनम ये तथा दृष्टान्त कथन यही है क्या है घटाकाश और घट ये दृष्टांत है घटाकाश के स्थान पर जीवात्मा है और घट के स्थान पर शरीर आदि है यही दृष्टांत है जातौ ये निदर्शनम निदर्शन में है ये दो दृष्टांत है शरीर आदि की उत्पत्ति के लिए और आत्मा की उत्पत्ति जो माना मानी जा रही है उसके लिए वास्तव में शरीरादि भी नहीं होते है नहीं जब समाधि अवस्था में जाते हैं शरीराधि मिलते हैं क्या जीवित भी नहीं मिलेगा उसका आदमी शरीराधिक खो जाए तो जीवित भी खो जाए अगर जल सूख जाए तो प्रतिबिंब भी नहीं दिखने वाला घट फूट जाए घटाकाश नहीं दिखने वाला फिर आकाश ही दिखेगा तो वस्था की बात है ये कहा ठीक है श्लोक से वृत्ता पूर्वक तात्पर्य जो कारिका है तृतीय कारिका इसका पूर्व कुछ अनुवाद करेंगे पूर्व की बातों के अनुवाद पूर्वक तात्पर्य बताते हैं पहले कारिका का ये कहते हैं आजाति इत्यादि भाषण कहा अजाति ब्रह्मा अकार पण्यम बक्ष्यामी यज्ञात जो द्वितीय कारिका हमें अतो बक्षा में अकार पण्यम अजाति समताम गि कहाता जिसका जन्म नहीं होता जाति माने जन्म जन्म नहीं होता जिसका अजाति समता गतम अजाति ब्रह्मा ब्रह्मा अजाति है अजन्मा है वो उत्पन्न होने, उत्पन्न होने की शक्ति नहीं उसमें उत्पन्न क्योंकि विभु है निर्वयव है सावय पदार्थ तो उत्पन्न हो निर्वैव है विभु है विभु में क्रिया कोई भी क्रिया हो नहीं सकती है आकाश किसी भी प्रकार से कोई उत्पन्न आकाश उत्पन्न नहीं कर सकता क्यों विभु व्यापक है ऐसे आत्मा है अजाति ब्रह्म अकारपण्यम बक्षा वो जो अजाति ब्रह्म है अकारपण्य है ब्रह्म अकारपण्य कार्पण्य नहीं है ऐसा बक्ष्यामी कहा था कार्पण्य अकारपण्य ब्रह्म कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी द्वितीय कारिका में तत्प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा है तत्सिद्ध अर्थ उसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु तो दृष्टान्त इसमें हेतु तो भी बताते हैं और दृष्टांत भी देना चाहते हैं ये हैं भाष्य में कहते हैं आत्मा आत्मा ही आकाशवत ये कहा हुआ है आकाश के समान आत्मा है कहा उसी का अर्थ कर रहे हैं आत्मा परो या आत्मा कहते परमात्मा या आत्मा माने परमात्मा देना ये परमात्मा है ही यस्मात्नात्म आकाशवत सूक्ष्म निरवय सर्वगत ऐसा है आत्मा ऐसा है जैसे आकाश है सूक्ष्म है और निरवय है और सर्वगत है वैसे आत्मा है सूक्ष्म है निर्वय है सर्वगत है विभुत्व आदि और भी है ऐसा आत्मा है परमात्मा आकाशवत उक्तो ऐसा जो आत्मा कहा गया शास्त्र में जीव ही वो जीव रूप से वही दिखाई पड़ रहा है जीव ही क्षेत्रज्ञ ही जीव माने क्षेत्रज्ञ क्षेत्र जान आदि क्षेत्रज्ञ ये शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं आत्मा यहां जो आपका क्षेत्र बोलते हैं क्षेत्र जीव ही माने क्षेत्रज्ञ घटाकाश ही रिवाज जैसे घटाकाश कहा जाता है है आकाश है वो आकाश है भिन्न नहीं है कट रूपी उपाधि के कारण से घटाकाश बोला जाता है ठीक इस प्रकार शरीर रूपी उपाधि के कारण से जीव बोला जा रहा है हय आत्मा ही परमात्मा घटाकाश तुल्य घटाकाशाकाश के समान है ये जीव जिसको बोला जा रहा है जीव ही उदित मैंने उगता बदधातु से उदित बनता है निष्ठा करने पर बच धातु से करेंगे तो उक्ता बनेगा बच परिभाषण से उक्ता उसी का उदित बध धातु का रूप है और उक्ता बच धातु का रूप है सैव आकाश पर आत्मा जो तो आकाश के समान किसमें विभु व्यापकता में और सूक्ष्मत्व में निर्भयत्व में सर्वगतत्व में आकाश के समान है जो आत्मा परमात्मा वह आत्मा सैव आकाश सम पर, आत्मा जो पर है परमात्मा है वही परमात्मा है या आत्मा शब्द का परमात्मा आत्मा ही आकाश में जीव ही इत्यादि में जो आत्मा शब्द है परमात्मा हो गया अथवा ऐसा अर्थ करना अथवा घटाकाश यथा आकाश उदिता उत्पन्न जैसे घटाकाश के माध्यम से आकाश ही उत्पन्न होता है घटाकाश रूप से कौन उत्पन्न है आकाश लोक में ऐसे व्यवहार होता है घटाकाश उत्पन्न हो गया उत्पन्न कौन हुआ आकाश घटाकाश रूप से जैसे आकाश उत्पन्न होता है उत्पन्न तथा उसी प्रकार परो जीवात्मा भी उत्पन्न परमात्मा ही जीवात्म रूप उत्पन्न हुआ समझो अज्ञान दशा में उत्पन्न उत्पन्न परमात्मा ही है जीव रूप से जैसे घटाकाश रूप से उत्पन्न होने वाला आकाशी होता है ठीक है इस प्रकार परमात्मा ही जीव रूप से उत्पन्न हुआ उत्पन्न जीवात्मा परस्मात् आत्मा न उत्पत्ति रिया जहां जहां श्रुतियों में जीवात्मा की उत्पत्ति परमात्मा से सुनाई पड़े जहां जहां श्रुतियों में सुनाई पड़ती हो सुनाई पड़े कहा वेदांत देश श्रुतियों में ऐसे जहां सुनाई पड़ता हो जैसे मुंड को परिषद के एक मंत्र ला करके दिया है टिप्पणी में दिया है यथा सुदीप्ता पापका विस्फुलगा सहसा प्रभव स्वरूप तथा अक्षरा विविधाश्रम भाव प्रजायते त्र चाह अपी ऐसा मंत्र है मुंड जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिन्हियां निकलती है दस दिशाओं में प्रज्वलित अग्नि होगी सामान्य अग्नि नहीं प्रदीप्ता पापगात कहा ईंधन बहुत है जिसमें लकड़ी बहुत पड़ी हो ऐसे अग्नि से जैसे चिन्हगारियां निकलती है उसी प्रकार सारे विषय सारे पदार्थ जितने भी संसार में हैं सब उस आत्मा से निकलते हैं अग्नि के चिन्हगारी के समान ऐसा आया मैंने उत्पत्ति दिखाई दे रहे हैं उस श्रुति में जीवों की उत्पत्ति आदि सुनाई पड़ रहे हैं वहां पर यही कल्पना करना जैसे आकाश से घटा आकाशी रूप में उत्पन्न ऐसे मान वास्तव में जो आए हो अग्नि ही है अग्नि से आने वाले अग्नि से बिना है चिनगारी अग्नि से बिना भिन्नमय होता अग्नि ही है ये जीव भी परमात्मा ही है वास्तव में किन्तु वो छोटे बड़े होने के कारण से भेद करके व्यवहार कर रहे हैं, उसकी उपाधि छोटी हो गई चिनगारी की छोटा सा कण में आश्रित है और जो जहा आया वो बड़े कर्ण में आश्रित है बात इतनी है ईंधन बड़ा है या छोटा है ठीक इस प्रकार वेदांत तो में जहां जहां उत्पत्ति सुनाई पड़ा उत्पत्ति प्रकरण जहां जहां आया ऐसे ही समझना उसके लिए घटाकाश और महाकाश ये दृष्टान्त तो में रखना अरे वास्तव में परिणाम नहीं हुआ परमात्मा से चिनगारी बन बन के निकल निकल के आ गए अगर वास्तव में परमात्मा से जीव निकल के आते हो परिणाम टूट टूट के आ जाते हो जीव की संख्या कितनी है अनंत है कितना भी बड़ा वस्तु होगा उसको खींचते खींचते खींचते क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा वास्तव में अगर निकलना हो जैसे महाकाश से नटाकाश जब निकलता है तो महाकाश में कुछ कमी होती कि नहीं होती है इतना सा आकाश अलग हो गया तो कमी है कि नहीं वहां हुआ ही नहीं वास्तव में ठीक इस प्रकार है ऐसा ही जीवों के प्रति बारे में कहा बताया परो जीवात्म भी उत्पन्न प्रकार जीवात्मनाम नाम पर जीवात्मनाम नाम परस्माद आत्मा उत्पत्ति यानी वेदांत ये शु जीवात्माओं की परमात्मा से उत्पत्ति जिन जिन वेदांतों में उपनिषदों में सुनाई पड़ती है सुनाई पड़ते हैं वो सा वो उत्पत्ति जीवों की उत्पत्ति सुनाई पड़ेगी सा उत्पत्ति महाकाशाद घटाकाश उत्पत्ति समान न परमार्थत जीवों वास्तव में नहीं है जैसे महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति वास्तविक नहीं है ठीक इसी प्रकार जीवों की उत्पत्ति जहां जहां सुनाई पड़ते हैं वेदांत में उपनिषदों में वो वास्तविक उत्पत्ति की बात नहीं है न परमार्थतः वास्तविक उत्पत्ति नहीं हुआ, वेदांत में जहां जाए वो उत्पत्ति के प्रकरण आ जाए ये अभिप्राय है ये कहा आगे भाष्य में तस्माद आकाशाद घटाता भाष्यकार बोलते उसी आकाश जिस आकाश से घटाकाश उत्पन्न हुआ है उसी आकाश से घट भी पैदा होता है घट मिट्टी से पैदा होता है कि आकाश से पैदा होता है मिट्टी उपादान कारण है आकाश निमित्त कारण है अगर अवकाश न मिले खाली पन्ना न मिले कहा उत्पन्न होगा घट मान उत्पत्ति क्रिया लग्न है मिट्टी में अवकाश चाहिए अवकाश दे रहा है वैसे शरीर के लिए माया कारण है माया का परिणाम है शरीर किंतु परमात्मा की निमित्त निमित्त बन जाता है क्यों माया जब परमात्मा में आश्रित नहीं होती है तब तक शरीर बना नहीं सकती शरीर रूप से परिणत नहीं हो सकती है उसको शरीराकार बनने के लिए चेतन में आश्रित होना पड़ेगा माया अध्यक्ष ने प्रकृति सुवेदाचरम गीता नवोपाध्याय कहा मेरी अध्यक्षता में काम करेगी प्रकृति मैं छोड़ दो तो, तो काम नहीं कर देखो जड़ है चेतन में आश्रित जड़ काम नहीं कर सकती तो ये शरीराधि बनने के लिए परमात्मा कारण है रूप से कारण है वो है, ये कहते हैं, है परमात्मा दृष्टि से देखते हैं शरीर हुआ ही नहीं है और परिणाम रूप में देखते हैं तो माया का कार्य है माया का कार्य झूठा होता है जैसे रज्जो में सर्पल दिखता है सत्य होता झूठा होता है वो तो माया का कार्य है जादू का जादूगर जो दिखाता है माया का कार्य है जादू का कार्य है दूसरा है तस्मादेव आकाशात जिस आकाश से घटा आकाश की उत्पत्ति हो मा, माने गए उसी आकाश से ही घटारय संघात घटारय संघात जैसे उत्पन्न होते हैं घटाद समुदाय बन जाते हैं घटारय है, संघातः यथा उत्पत्ति जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं एवं इसी प्रकार आकाश स्थानियात परमात्मा वो घट के लिए जैसे घट उत्पत्ति के लिए जैसे आकाश निमित्त है आकाश स्थानीय परमात्मा है परमात्मा से उत्पन्न होना है शरीर आदि एवं आकाशस्थानीयात परमात्मा जो आकाश स्थानीय जो परमात्मा है उससे परमात्मा से पृथ्वी आदि भूत संघात आध्यात्मिकाश्च बाह्य शरीर जो पृथ्वी जलतेज वायु आकाश भूत का संघात है और आध्यात्मिक शरीर आदि है जैसा शरीर आदि कार्यकरण लक्षण ये आध्यात्मिक भूत संघात में कार्यकरण स्वरूप है और बाह्य भूत में शब्द स्पर स्वरूप रसगंधा आदि होते हैं ये सब के सब रजु सर्प पर विकल्पिता जाएंगे जैसे रजु में सर्प पैदा होना है तो वास्तविक नहीं है इसी प्रकार ये भूत संघात में कल्पना है तो न भूत पैदा हो सकता है न आत्मा पैदा हो सकता वहां पर घटाकाश आदि में भी ऐसा ही है निर्दान अतः इसलिए कहा जाता है अतः अतः मारे पांच की टिप्पणी एक की टिप्पणी आकाशवत तो घटाधिकारण जैसे घट का कारण आकाश है आ, उसी प्रकार घट का कारण आत्मा भी है शरीर का कारण आकाशवत घटाधिकारण घटादी का भी कारण है शरीर आदि का कारण है घटादि का भी कारण है आत्मा आकाश के समान है अतः उच्चते घटादी बच्चा संघाते इसलिए कहा घटादि के समान जैसे आकाश निमित्त है उसी प्रकार संघात रूप से भी आत्मा ही पैदा होता है संघात भी नहीं है वास्तव में जब सुसुप्ति में खो जाता है आगे तुरी अवस्था की बात तो छोड़ दीजिए सुसुप्ति में भी संघात नहीं मिलेगा तो कहा इसकी सत्ता है जागृत स्वनी कल्पना है जैसे में उस बेहतर शरीर की कल्पना है हुई सर्प अकार कहा अत उच्चते घटा अधिवच्चा तैयारी इत्यादि कहा था उदित मान उत् मान उत्पन्न हो गया करके कहा जाता कथित ऐसा कहा जाता है कहा यदा मंद बुद्धि प्रति प्रतिपिपादी सया श्रुत्या आत्मा जाति देखो तो आत्मा का जन्म होना संभव नहीं जाति माने जन्म क्योंकि तो जन धातु से स्त्रियाम तीन सूत्र से तीन प्रत्यय करेंगे तो जन सन खनाम सही झलो की गीति सूत्र से उपधा को दीर्घ हो जाता है तो जानती बन जाएगा और नगार का अनुदात तो उपदेश बनते तो अनुनाशिक लोगों हली की गीति लग जाकर नगार लोगों के जाति बन जाएगा और मन प्रत्यय करते हैं तो जन्म बनेगा और तीन प्रत्यय करे तो जाति बंद है बात एक ही भाव में है प्रत्यय जन्म यह मंद बुद्धियों के समझाने की तरीका है आत्मा की उत्पत्ति मान बैठे हैं जो उत्तम अधिकारी के लिए तो समझाने की जरूरत है वो तो आत्मा भाव में बैठे हुए हैं उनके यहां उत्पत्ति की चर्चा ही नहीं है क्योंकि अधिकारी तीन प्रकार के हैं मंद है मध्यम है उत्तम है मंद वाला उत्पत्ति को मान के बैठा है तो हाँ उत्पत्ति है तो इस प्रकार की समझना भाई वास्तविक उत्पत्ति नहीं ऐसा वो मंद बुद्धि वालों का मंदा बुद्धि मंद बुद्ध है जिनकी बुद्धि मंद है मानते है श्रुतियों की बातों को समझ नहीं पा रही है उसका तात्पर्य नहीं समझ पाती है वास्तविक सृष्टि मान के बैठे हैं जो जिसकी बुद्धि ऐसे पकड़ कर बैठी हुई है मंद बुद्धि वाले ऐसे लोग हैं तब जाति की चर्चा आती है जन्म की चर्चा आती है जन्म है तो आत्मा ही पैदा हुआ है अन्य नहीं ऐसा करके दिखाना चाहते हैं यदा मंद बुद्धि प्रति प्रतिपिपादय प्रतिपादय प्रति इच्छया मंद बुद्धि वालों को प्रतिपादन करना है आत्मा का प्रतिपादन करना है प्रतिपूर्वक पद प्रत धातु से पहले ऋष करना फिर सन करना फिर अप्रत्यय लगा लगाना सनासन शब्द अप्रत्यय सूत्र से अप्रत्यय लगाना टॉप लगाना पिपादी शब्द बन जाएगा फिर तृतीया प्रतिपिपादी हो भी लगा है सन भी लगा है प्रतिपादन करने की जो इच्छा है इच्छा से श्रुतिया श्रुति चाहती है मंद लोग के लिए आत्मा का प्रतिपादन करें ऐसी इच्छा से श्रुतिया आत्मा जो जाति आत्मा की उत्पत्ति कही जाती है श्रुति के उतारा उन स्थानों में जैसे यथापि प्रदीपता पाव का पिस्प लगा सहस इत्यादि उत्पत्ति बता रही है वहां उत्पत्ति किसके आत्मा ही है वो बोलना चाह रहे हैं मंद बुद्धि वालों के लिए जातिर उच्चते जीवादि नाम जो जीवादि है मंद बुद्धि वाले उनके लिए समझाते हैं जीवादि की उत्पत्ति मानी जाती है आत्मा से आप ही माने जीव जीवादि हुआ है ऐसा मानते हैं जीव की उत्पत्ति कहा से आत्मा से ऐसा कहा जाता है तथा तब मंद बुद्धियों को जो समझाया जा रहा है मंदबुद्धि वालों जो होगा स्वती का तात्पर्य नहीं समझ सकता ऐसे मंदबुद्धि वालों को समझाया जाता है तदा तब जातव उपग्रह मानाया जाति जाति स्वीकार करके बैठा हुआ है वो तो पैदा हुआ है पैदा कहां से पैदा आत्मा से पैदा हुआ ऐसा मान लो ऐसा कहा जैसे सर्प पैदा हो गया भयभीत हो रहा है तो उसको समझाना पड़ेगा कहां पैदा हुआ रज्जु में रज्जु से पैदा हुआ ऐसे समझाना है यार विवर्त है तथा जातव माना जाति स्वीकार किया जा रहा है जब जन्म आत्मा के जन्म स्वीकार करने पर मंदबुद्धि को समझाने के लिए निदर्शन यही दृष्टांत दृष्टांत है ए क्या है दृष्टनमें दृष्टाशब्दृष्टृषा गता? घटाकाश और घट तो ये तो दृष्टांत है दृष्टि यहा उत उदित आकाश यहा उत जैसे कहा दृष्ट आकाशवद इत्यादि आत्मा आकाशव जीव इ घटाकाश आता इत्यादि का घटाकाश जवान आत्मा जीव रूप से उत्पन्न होता है वास्तव में घटाकाश उत्पन्न नहीं होता वो आकाश ही हो ऐसे ये भी आत्मा ही वास्तव ठीक है देखें। प्रथम पाद से अक्षरा ना प्रथम पाद का एक एक शब्दावली का कथन करते हैं आत्मा हकाश व जीव इत्यादि ये प्रथम बात उसका अर्थ करते हैं कहा आत्मा इत्यादि ना आत्मा परो आत्मा माने परमात्मा आत्मा जीव जीवात्मा लेना परमात्मा परोही इसम आकाशवत सूक्ष्म आकाश के समान है आ, आत्मा आकाशवत कहा आकाश जैसा सूक्ष्म है निर्व है सर्वगत है उसमें उत्पत्ति विनाश क्रिया होने संभव नहीं वो तो उत्तम बुद्धि वाला तो समझ लेगा बात किंतु बद्ध बुद्धि वाला नहीं समझता है आत्मा उत्पन्न होता है करके समझ रहा है वो उत्पन्न शरीर होता है बोलता है कि मैं मरने वाला हूं मैं अगले शरीर में चला जाऊंगा आगे ऐसा बोलता है अच्छा है इत्यादि जो कहा ठीक विमता स्वगत तो तात्विक भेद शून्य सूक्ष्म निरवयत्वाद विभुत्वाद आकाशविमता आत्मा विवादास्पद आत्मा है वास्तव में जीवात्मा परमात्मा में भेद है कि नहीं है कुछ तो लोग भेद मान रहे हैं और वेदांति अभेद मान रहे हैं ये जीवात्मा करके जित गिरा है, वो परमात्मा ही यह है कहते हैं दृष्टांत दे रहे हैं क्या घटाकाशो मान्यता बनी हुई है वो महाकाश ही है अभेद तो है भेदवादी मानते भेद है इसलिए विवादास्पदी जो आत्मा है विमत आत्मा स्वगत तात्विक भेद सुनने स्वगत भेद नहीं है सजातीय भेद भी नहीं है मान अवयव जो दो, दो अवयव जैसे शरीर में स्वगत भेद है इसी शरीर में इसी शरीर का भेद प्राप्त होता है यह हाथ शरीर नहीं है शीर शरीर नहीं है पैर भी शरीर नहीं है एक एक अवयव का जो भेद आ जाता है स्वगत अभेद अपने आप में अपने आप का भेद आ जाता है अभी तो मिला हुआ एक होता है किंतु एक एक अवय का अवयवी में भेद आता है शरीर में कान का भेद नाक का भेद नाक शरीर में है ना कान है ऐसा जो भेद इसको स्वगत भेद बोलते हैं और एक जैसे दो व्यक्ति में परस्पर भेद होता है उसको सजातीय भेद बोलते हैं और भिन्न जाति में जो भेद होता है वो भी जातीय भेद है पंचदशिकार ने कहा वृक्षशतो भेद पत्र पुष्प फलादित वृक्षांतरात सजातीय विजातीय शिलाित पंचदशिकार कहा है वृक्ष में देखो तीन प्रकार का भेद दिखाई पड़ता है स्वगत भेद क्या है पत्ता वृक्ष नहीं है भेद आ जाता है वृक्ष में क्यों पत्ते का पुष्प वृक्ष नहीं है वृक्ष पुष्प नहीं है पुष्प का भेद आ जाता है वृक्ष फल नहीं है फल से भेद नृक्ष ऐसी बुद्धि होती है तो स्वगत भेद है वो वो मिला हुआ सब मिला हुआ वृक्ष होता है क्यों हम एक एक का भेद लेते हैं अवयभी में वृक्ष में पत्ते का भेद पत्र का भेद पुष्प का भेद फल का भेद इत्यादि यह है सजा स्वगत भेद एक एक टुकड़ों का पूरे अवयवी में भेद लाना इसको स्वगत भेद कहते हैं सजातीय भेद एक वृक्ष और दूसरे वृक्ष में सजातीय भेद है दोनों आम का वृक्ष है किंतु अयम अयम न बुद्धि हो जाती है एक एक बुद्धि नहीं होती ना दोनों एक ही है ऐसी बुद्धि नहीं भिन्न है एक ही जाति में दो प्रकार का भेद इसको सजातीय भेद कहा वृक्षांतराजाती है वो सजातीय भेद है और विजा विजातीय शिला पत्थर का भेद जो आएगा शिला में वो विजातीय भेद है उसमें पाषाण तो बैठा है इसमें वृक्षत बैठा है भेद है ठीक इसी प्रकार ये जगत में जो भेद आता है तीन प्रकार का भेद आ सकता है ये शरीर में मिल जाएगा स्वगत भेद भी सजाते मिलेगा सजातीय भेद मिलेगा भिजात भेद मिलेगा तेरह भेद मिल सकता है भेद तो एक एक अवय का भेद है शरीर में हाथ शरीर नहीं है ये बुद्धि होती है शरीर शरीर नहीं है ऐसा होता है एक एक टुकड़ों का मान अभयी में जो भेद आता है वो स्वगत भेद है भेद ये मनुष्य ये मनुष्य नहीं है वो मनुष्य से है आएगा एक ही जाति वाला है भेद तो भेद है में सजातीय भेद भी है और विजातीय भेद शरीर ये शरीर वृक्ष नहीं है वृक्ष का भी भेद आता है शरीर मकान नहीं है गिरधि का भी भेद आता है जातीय भेद तो यहां ये कहते हैं विमता जो विवादास्पद आत्मा है ना वास्तविक स्वगत तात्विक स्वगत से सजातीय भी लेना न स्वगत भेद हो सकता है दोनों आत्माओं में जीवात्मा परमात्मा में ना सजातीय भेद हो सकता है क्यों आत्मा निर्भय है स्वगत भेद होने के लिए सावय वस्तु चाहिए एक अवय का दूसरे में भेद आए तब होगा ये आत्मा निर्भय है स्वगत भेद होना संभव नहीं है सजातीय भेद आत्मा एक ही है अगर दो आत्मा होता तो इस आत्मा का इस आत्मा भेद आता एक ही आत्मा है भेद संभव तो काल्पनिक अवस्था में दो दिखाई दे रहा है वास्तविक एक ही है सोगा तो ता भेद सुने वास्तविक भेद सुने रहे थे काल्पनिक भेद तो है मान के बैठे हैं सब तात्व पार्वार्थिक भेद रहित है वास्तविक भेद नहीं है जीवात्मा परमात्मा में नहीं यह नहीं हो सकता क्यों सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म है और निर्भय विभुतवात तीन हेतु दे दिया सूक्ष्मत्व हेतु है निर्भय हेतु है विभुत हेतु है दृष्टांत आकाश जैसे आकाश आकाश में स्वगत भेद हो नहीं सकता क्यों आकाश के टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा होता तो एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े पे भेद आता अब अवय नहीं उसका मेरा निर्भय है स्वगत भेद हो नहीं सकता सजातीय भेद होता है आकाश अनेक है एक ही है यद्यपि आकाश में विजातीय भेद है किंतु यहां तो विजातीय भेद भी नहीं है दृष्टांत पूरे अंश में समान नहीं होता आकाशवत कहा सूक्ष्म निर्भयत्व और विभुत्व और ऐसे दृष्टान्त आकाश के समान कहा स्वगत दो नंबर की टिप्पणी है सजातीय स्वगत शब्द से सजातीय भेद भी नहीं है आत्मा में ये नहीं कि दो आत्मा हो आत्मा निर्भय है किंतु दो आत्मा है एक आत्मा का दूसरे जीवात्मा परमात्मा नहीं आई बोलते हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा सज जीवात्मा परमात्मा अच्छी इत्यादि उन्हीं का कथा में दो आत्मा मानते हैं आ, और परमात्मा एक जीवात्मा चलता है। ये नहीं सगलता के भेद सुनने में दो सजातीय उपलक्षण सजातीय भेद भी नहीं है आत्मा में माने दो आत्मा हो तो एक आत्मा का एक में भेद हो जीव और परमात्मा भेद होना संभव नहीं जीव कल्पना मात्र है परमात्मा ही हो घटाकाश महाकाश ही है दृष्टांत है क्यों आत्मा विजातीय भेद दृष्टान्त साधारणा अवधे हम कहते हैं आत्मनोविजातीय भेद जो है ना दृष्टांत में शादी भाई के लिए वार्ड के लिए जानना विजातीय भेद क्यों नहीं दिखाया कहते दृष्टांत जो आकाश दिया है उसमें विजातीय भेद बैठा हुआ है इसलिए विजातीय भेद की चर्चा नहीं किया खाली सजातीय और सोलर भेद कहा आकाश का सजातीय भेद भी नहीं है सोलर भेद नहीं विजातीय भेद, भेद तो है आकाश पृथ्वी नहीं है विजातीय भेद है इसलिए विजातीय भेद की चर्चा नहीं करना दो भेद ले रही ये कहा नहीं तो पूर्ववादी बोलेगा वहां पर बैठा हुआ विजातीय भेद है साध्य नहीं है आपका ये बोल देगा वह वास्तविक व्यावहारिक काल में आकाश में पृथ्वी आदि के वास्तविक भेद मानते हैं किन्तु तो आत्मा को नहीं कहा विजातीय भेद वाला नहीं कहा ये समझ रहा तो है कहा आगे टीका मैं नमाण परमाणु आदो सूक्ष्म विचार जो हेतु दिया है स्वगत तात्व के भेद सुन स्वगत रहित है क्यों सूक्ष्म हेतु है तो, तो सूक्ष्म परमाणु भी होता है किंतु परस्पर सजाती भेद होता है उनमें एक ही जाति के दो परमाणु होंगे पार्थिव परमाणु पृथ्वी परमाणु अयम अल्पात भिन्न होती है वहां भेद है आप आत्मा में कैसे अभेद करोगे सूक्ष्मत्व तो जो हेतु दोगे सूक्ष्मत्व वहां बैठा हुआ है किंतु वास्तविक भेद है तात्य। भेद नहीं है दो एक ही जाति के परमाणु परमाणु तो आदिना सांख्या सा, तो प्रधान परिंग सांख्या में भी ऐसा ही है सांख्य में सजातीय भेद ना होने पर स्वगत स्वगत भेद न होने पर भी सजाति भेद आ जाएगा स्वगत भेद आ जाएगा सांख के मत में क्योंकि तो जो प्रधान है तीनों गुणों के सामने अवस्था है तीन टुकड़े में है प्रधान स्वगत भेद है वहां सूक्ष्म तो बैठा हुआ है सूक्ष्म मानते प्रधान को किंतु वहां पर भेद है वहां भी शादी को रोकना है इसके लिए कहना चाहते हैं परमाणु आदुशीजन प्रधान ये दोनों में सूक्ष्म विभिचार है सूक्ष्मत्व आदि का व्यविचार है क्योंकि वहां पर सूक्ष्मत्व तो बैठा हुआ है तात्विक भेद का अभाव है वास्तविक भेद है सांखे मत में तीनों गुणों का वास्तविक भेद है परमाणु में वास्तविक नए मत में वास्तविक भेद है ये शंका नहीं करने सूक्ष्म चार की टिप्पणी में कहते हैं सूक्ष्म परमाणु स्वगत रूपादि भेद सत्व परमाणु में स्वगत है सजातीय भेद है क्या लिखा पार्ट है परमाणु टिप्पणी में क्या है परमाणु स्वगत रूपाधि सजाती है स्वगत अपने में जो रूपाधि भेद है रूप का भेद है उसमें परमाणु में जो नील पिता आदि रूप होगा उसका भेद आ जाता है स्वगत रूप भेद आने पर भी वेद सत्वी सूक्ष्म उपगमा वहाँ सूक्ष्म स्वीकार किया तो बोलता है पूर्वाधिक होता है सूक्ष्म माना है निर्भय माना है वहां भेद सिद्ध है भेद होने पर भी माना, माना है सूक्ष्म परमाणु को निर्भय मानते हैं और स्वर्गत जो तो रूप आदि का भेद भी है वहां अपने में जो रूप होगा उसका भेद होगा ना रूप तो परमाणु नहीं है।, है उसका भेद आने पर भी सूक्ष्म तो हेतु बैठा हुआ है निर्भय हेतु बैठा हुआ परमाणु का कोई अभैव होता नहीं तो वहां पर भी विचार हो यह पूर्वादी की शंका है अच्छा और प्रधान प्रधान भी जो होगा सांख्य सांख्यों का जो प्रधान है प्रकृति वह स्वगत गुण भेद स्वगत क्या है गुण है स्वगत तो भेद है उसमें तीनों गुणों के पुंजों को प्रधान मानते हैं तो तीन टुकड़े में है प्रधान तो स्वगत तो भेद आ जाएगा सत्वगुण तो प्रधान नहीं कहेंगे रजगुण को भी प्रधान नहीं गए तब गुण प्रधान नहीं कहे समुदाय को बोलेगे ना प्रधान एक एक गुण को तो प्रधान नहीं कहेंगे तीनों गुणों के जो समुदाय भूत होगा उसका नाम है प्रधान तो वहां भी स्वगत भेद है कहा प्रधान में होने पर भी सूक्ष्म आदि बैठा हुआ है यह पूर्व आदि कहेगा स्वगत गुण गुण स्वगत गुण गुण जो गुण का भेद है उसमें सदगुण रजगुण तम तो गुण का भेद आ जाता है आने पर भी सूक्ष्मत्व आदि कम सांख्य उसको सूक्ष्मत्व आदि निर्भय आदि के कथन करते हैं कौन सांख्य लोग प्रधान को उसको सूक्ष्म मानते हैं निर्वय मानते हैं कहा कहते हैं तथा ही तदारिया उनके आर्या छंद में बना है चाख्य कारिका जो है ना आर्या छंद में है जैसे उसका नाम भी आर्या उनकी आर्या ऐसा बोलती है कारिका बोलती है क्या बोलती है क्या बोलती? कारिका देते हैं हेतु अन्यम अद्व्या सक्रिय अनेकमाश्रित लिंगम सवैव परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम ऐसा कार्य का चाकारी का है देखो व्यक्त और अभव्यक्त की परिभाषा की वहां व्यक्त किसको कहते हैं अभव्यक्त किस को कहते हैं उत्पत्ति किसकी है उत्पत्ति किसकी नहीं सूक्ष्म कौन है थोल कौन है हेतुमत होगा कारण वाला जो होगा वो व्यक्त होगा कारणवान कारण वाला जो होगा वो व्यक्त होगा व्यक्त का लक्षण है हेतुमत्तुवाने कारण कारण वाला जो होगा स्थूल होगा और अनित्य भी होगा वो हेतु वाला जो होगा अनित्य होगा कार्य अनित्य होगा हेतु मत वो व्यापक नहीं हो पाएगा कारण व्यापक होता है मिट्टी से अनेक बनते हैं घट बनने के बाद उसे उसे एक ही घाटी बनना है अव्यापी होगा सक्रियम और जो कार्य होगा वो सक्रिय होगा क्रिया होगी उसमें सक्रियम अनेका, अनेकम आश्रितम वो कार्य अनेक में आश्रित होगा जैसे दो कपाल जुड़कर के घट बनता है अनेक तंतु जुड़ा हुआ है तब ये कपट बना हुआ है अनेक में आश्रित होता है कौन कार्य कार्यकम आश्रितम लिंगम ये चिन्ह है इनका उस कारण के लिए हेतु बन जाते हैं कारण ज्ञान के लिए कार्य लिंग बन जाते हैं हेतु बन जाते हैं और सवयवम जो कार्य होगा सवयव होगा अवय के सहित होगा जैसे दो अवय जुड़ा कपाल घट बन गया अनेक तंतु का तंत्र अवैध जुड़ गया तो पट बन गया कार्य सवय होता है परतंत्रम कार्य परतंत्र होता है कारण स्वतंत्र होता है परतंत्र मैंने दूसरे का अधिन है कारण का अधिन है वो अगर मिट्टी मिट्टी निकल जाए घटना आपको वस्तु नहीं है। परतंत्र है वो दूसरे में आश्रित है इसमें से धागा निकल जाए कपड़ा नहीं रह पाए पराधीन है धागा स्वतंत्र है कपड़ा परतंत्र है कार्य परतंत्र होता है मतलब दूसरे के अधीन होके रहना पड़ता है उसको कोई भी कार्य होगा कारण के अधीन रहना पड़ेगा परतंत्र होता है कार्य और व्यक्तम स्थूल होता है कार्य ऐसे सांख्यिकारी का तद विपरीतम विपरीतम अभ्यक्तम यह सबसे विपरीत होगा जो हेतुपद न हो जो अनित्य न हो प्रधान को नित्य मानते हैं ये तो मत न हो इससे सारे जितने विशेषण लगाया इससे रही जो होगा इससे विपरीत जो होगा वो नित्य होगा मानी प्रधान होगा कारण होगा वो तो प्रधान को जगत के कारण मानते हो विपरीतम अभ्यतम यदि कार्य का कहा ऐसा कार्य का है तो वहां भी सूक्ष्मवादी बैठा हुआ है सांख्य मत के अनुसार निर्भयत्व बैठा हुआ है तो वे विचार होगा ऐंका उठाई तब कहते हैं आगे कहते हैं तस असमतत्वाद सिद्धांत उतर देते हैं जो तुम परमाणु में और उसमें तो निर्भयत्वादी की कल्पना करते हो प्रधान में निर्भयवादी की कल्पना करते हो एक मत नहीं तुम्हारा हमारा हम परमाणु को भी अंतिम परमाणु नहीं मानते उसके आगे भी हो सकता है वो भी जैसे दणु बनता दो परमाणु से वैसे वो जो परमाणु है वहां भी दो और अणु जुड़ के बना हुआ हो सकता है तुम थक गए बोलते बोलते थक गए वहां जाके बैठ गए जब त्रसरण में बैठ जाते जब बैठना ही था जो यंत्र के द्वारा दिखाई पड़ता था वो त्रसरण होता है हमारे नेत्र से नहीं दिखाई पड़ता तो कम से कम वहीं जा बैठ जाते तो ठीक था ना तुम तो आगे बढ़ गए कल्पना कर गए नहीं नहीं त्रस ऋणों क्या होता है छह परमाणु बन के बनता है मिल बनता है पहले दो दो परमाणु जुड़ के तीन देणुक बन जाएंगे और वो तीन देणुक मिल करके एक त्रसरण होता है ये सारी बुद्धि में कल्पना है तुम्हारी जब कल्पना करनी तो आगे बढ़ो वहीं क्यों रुकते हो फिर और रुकना है तो जहां तक विषय बन रहा है दृष्टिगोचर हो रहा है वही रुको त्रिस् में रुको और फिर कल्पना ही चलाई है दो में तो तुमने कल्पना चलाई है किसी यंत्र के विषय भी नहीं है और परमाणु दोनों और तुमने अपने बुद्धि की कल्पना की है त्रिशु बनेगा तीन देणुक से और देणुक बनेगा दो परमाणु से फिर वो बोला नहीं वो नित्य है निरवै तो है।, है ऐसा करके बैठ गए तो उसमें भी सावैव की कल्पना करेंगे हम क्या उत्तर दोगे तुम परमाणु सावय वह रूपवत् दणुकवत् दणुक सावैव है कि नहीं रूपान है रूपान भी है अच्छा वैसे परमाणु रूपान है तो सावैव है हमने अनुमान किया या दोस्त हो या मानो तो मैंने एक मत नहीं है वैसे सांख्य में तुम बोलते हो प्रकृति को सूक्ष्म मान रहे हो ये निर्भय मान रहे हो हम कहते तीन गुण वाला है वो सदगुण रज गुण, गुण तम वाला तीन गुण वाला कोई सावैव होगा होगा ये उत्तर दे रहे तस्वै असमत तत्वासमें सूक्ष्मत्व तो निर्भयत्व तो एक सम्मत नहीं तुम्हारे हमारे एक मत नहीं है पूर्वादि मारे अनुमान को दोष देना चाहता था दोष नहीं दे पाया समय हो गया है यह रखते फिर करेंगे ओम देवा ओ भद्रंग कर्णे श्रीनामदेवाशाक्षझ स्थिर स्वासपतिवलाय ओं श्री शाम